प्रश्नोत्तर दीप माला विविध जिज्ञासा गुरुकुल के अध्ययन और आज के कॉलेज के अध्ययन में मौलिक अंतर क्या है समाधान गुरुकुल का अध्ययन व्यक्ति को योग्यता देता था चरित्रता था स्वाभिमान देता था उसका जीवन ही सर्टिफिकेट होता था कोई कागज नहीं महर्षि कड़ाद खेतों में गिरे हुए अन्न के कणों का भोजन करके अपना जीवन निर्वाह करते थे जब राजा उनके पास बहुत सा सामान लेकर गया तो उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया देखिए जीवन में क्या स्वाभिमान है आज की शिक्षा कागजी सर्टिफिकेट अवश्य देती है पर स्वाभिमान नहीं देती जब व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान नहीं होता तो उसे चाहे पैसे से खरीद लो या भय से झुका लो जैसे किसी पशु को चारा देकर बुला लेते हैं या डंडा दिखाकर नियंत्रण में कर लेते हैं गुरुकुल में गुरु और शिष्य के मध्य धन का कोई संबंध नहीं था पढ़ाने वाले लोगों की व्यवस्था राजा करता था या जनता करती थी इसलिए उनका विद्यार्थी से कोई स्वार्थ नहीं होता था वे अपना संपूर्ण बल उसके चरित्र निर्माण में लगाते थे विद्यार्थी भी विद्या पूर्ण होने पर समावर्तन संस्कार के समय विद्या का ऋण चुकाने के लिए जो वस्ती गुरु को अत्यंत प्रिय होती थी वह श्रद्धा से उन्हें समर्पित करता था इस प्रकार गुरु और शिष्य के मध्य एक पवित्र संबंध बनता था जो जीवन भर रहता था आजकल विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में धन का संबंध अधिक दिखाई देता है जिससे न पढ़ने वाले में श्रद्धा है न पढ़ाने वाले में दृढ़ संकल्प इसलिए पढ़ने वाला भी सर्टिफिकेट ही चाहता है वस्तुतः किसी विषय को पढ़ने का प्रयोजन यही होना चाहिए कि आप उसे दूसरे को भी पढ़ा सकें पहले ऐसा ही होता था जिज्ञासा आप प्रायः कहते रहते हैं जीवन से जीवन का प्रचार होता है यह कैसे होता है समाधान सरल सी बात है कि जीवन से जीवन का प्रचार होता है और वाणी से वाणी का यदि आपने जीवन में सत्य को धारण किया और सत्य के विषय में केवल भाषण पर भाषण ही देते रहे तो सुनने वाला भी भाषण देना सीख लेगा वह अपने जीवन में सत्य का आचरण नहीं कर पाएगा आप किसी को बोलने की कला दे सकते हैं पर जीवन नहीं दे सकते इसके लिए आपको अपना जीवन वैसा बनाना पड़ेगा आज समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति अपने आसन पर ध्यान ही नहीं देता इसका परिणाम आप देख ही रहे हैं एक बार गीता भवन इंदौर में गीता जयंती के पर्व पर महात्माओं को प्रवचन के लिए बुलाया गया प्रत्येक वक्ता को पाँच पाँच मिनट का समय दिया गया एक वक्ता ने बहुत हट किया कि हमें दस मिनट चाहिए प्रबंधक ने कहा ठीक है परंतु आप क्रोध के विषय में बोलेंगे वक्ता ने बोलना शुरू किया आजकल लोगों को क्रोध बहुत आता है क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध के बहुत से दोष गिनाए विद्वान विद्वान तो थे ही विषय निरूपण में किसी प्रकार की कमी नहीं थी छः मिनट के पश्चात प्रबंधक ने किसी को संकेत किया तो वक्ता के सामने से माइक हटा दिया गया यह देखकर उनको स्टेज पर ही इतना क्रोध आया जिसका वर्णन करना कठिन है पता नहीं प्रबंधक को क्या क्या बोल दिया उनका क्रोध देखकर जनता हंसने लगी प्रबंधक ने कहा क्षमा कीजिए महाराज आप क्रोध पर बोल रहे थे बस यही बात है वाणी से निरूपण करना अलग बात है और उसे व्यवहार में लाना अलग शब्द को रटने मात्र से काम नहीं चलता जैसे किसी ने तोते को रटा दिया बिल्ली आए तो उड़ जाना वह रट रटता रहा बिल्ली आए तो उड़ जाना बिल्ली आए तो उड़ जाना इतने में बिल्ली आई पर वह बैठा बैठा रटता रहा बिल्ली उसे छट कर गई अर्थ को धारण न किया हुआ ऐसा शब्द किस काम का वह न तो स्वयं अपना जीवन बना सकता है और न किसी अन्य का